की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है राम की कहानी कुबड़ा धोबी। धोपी राम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपनी जाल में फंसा लेता है उन्हें प्रसाद में धतुरा खिला देता है यह काम वह उनके शत्रुओं के कहने पर धन के लालच में करता था धतूरा खाकर कोई तो मर जाता और कोई पागल हो जाता उन दिनों भी उसकी धतूरे के प्रभाव से एक व्यक्ति पागल होकर नगर की सड़कों पर घूमा करता था लेकिन धतुरा खिलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं था इसलिए वह खुलेआम सीना तानकर चला करता राम ने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को दंड अवश्य मिलना चाहिए एक दिन जब वह दुष्ट व्यक्ति शहर की सड़कों पर आवारा गर्दी कर रहा था तो राम उसके पास गया और उसे बातों में उलझाए रखकर उस पागल के पास ले गया जिसे धतुरा खिलाया गया था वहां जाकर चुपके से ऐसी राम ने उसका हाथ पागल के सिर पर दे मारा उस पागल ने आओ देखा उस आदमी के बाल पकड़कर उसका सिर पत्थर पर टकराना शुरू कर दिया पागल तो था ही उसने उसे इतना मारा कि वह पाखंडी साधु मर गया मामला राजा तक पहुंचा राजा ने पागल को तो छोड़ दिया लेकिन क्रोध में राम को यह सजा दी कि इसे हाथी के पाँव से कुचलवाया जाए क्योंकि इसी ने इस पागल का सहारा लेकर साधु के प्राण ले, ले दो सिपाही राम को शाम के समय एक सुनसान स्थान पर ले गए और उसे गर्दन तक जमीन में गाड़ दिया इसके बाद वे हाथी लेने चले गए उन्होंने सोचा कि अब यहाँ बच भी कैसे सकता है कुछ देर बाद वहाँ ऐसी क्या तमाशा है तुम इस तरह जमीन में क्यों गड़े हुए हो तेनाली राम ने कहा कभी मैं भी तुम्हारी तरह कुबड़ा था पूरे दस साल मैं इस कष्ट से दुखी रहा जो देखता वही मुझ पर यहां तक कि मेरी पत्नी भी मेरा मजाक उड़ाती थी आखिर एक दिन मुझे अचानक एक महात्मा मिल गए वह मुझसे बोले इस पवित्र स्थान पर पूरा एक दिन आंख बंद किए और बिना, बिना एक शब्द भी बोले गर्दन तक खड़े रहोगे तो तुम्हारा कष्ट दूर, दूर हो जाएगा मिट्टी खोद कर, कर मुझे बाहर निकाल कर तो देखो कि मेरा कुबड़ दूर हुआ है या नहीं धोबी ने उसके चारों ओर की मिट्टी खोदी जब राम बाहर निकला तो धोबी बहुत हैरान हुआ सचमुच कुबड़ का कही नामो निशान तक नहीं था वह राम से बोला सालों हो गए इस कुबड़ के बोझ को पीठ पर लादे हुए मैं क्या जानता था कि इसका इलाज इतना आसान है मुझ पर इतनी कृपा करो मुझे यही गाड़ दो। मेरे ये कपड़े धोबी मोहल्ले में जाकर मेरी पत्नी को दे देना और उससे कहना कि वह सवेरे मेरा नाश्ता लेकर आए मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा और हाँ मेरी पत्नी को यह मत बताना कि कल तक मेरा कुबड़ ठीक हो जाएगा मैं कल उसे हैरान करना चाहता हूँ बहुत अच्छा राम ने धोबी ऐसी कहा और उसे गर्दन तक गाड़ दिया फिर, फिर उसके कपड़े, कपड़े बगल, बगल में दबाकर दबा बोला अच्छा तो मैं चलता हूँ अपनी आंखें बंद रखना और मुंह भी बंद रखना चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और यह कुबड़ बढ़ कर दो गुना हो जाएगा चिंता मत करो मैंने कुबड़ के कारण बड़े दुख उठाए हैं इसे दूर करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ धोबी ने कहा राम वहाँ से चलता बना कुछ देर बाद राजा के सिपाही एक हाथी लेकर पहुँचे और धोबी का सिर उसके पांव तले कुचलवा दिया सिपाहियों को पता नहीं चला कि यह कोई और व्यक्ति है सिपाही राम की मृत्यु का समाचार लेकर राजा के पास पहुंचे। तब तक राजा का क्रोध शांत हो चुका था और वे दुखी थे क्योंकि उन्होंने राम को मृत्यु दंड दिया तब तक उस पाखंडी साधु के बारे में भी उन्हें बहुत कुछ पता चल चुका था वे सोच रहे थे बेचारे राम को बेकार ही अपनी जान गवानी पड़ी उसने तो एक ऐसे अपराधी को दंड दिया था जिसे मेरे अधिकारी भी नहीं पकड़ सके थे अभी राजा सोच में ही डूबे थे कि तेनाली राम दरबार में आ पहुंचा और बोला महाराज की जय हो राजा सहित सभी आश्चर्य से उसके चेहरे की ओर देख रहे थे तेनाली राम ने राजा कृष्णदेव राय को सारी कहानी कह सुनाई राजा ने राम को क्षमा कर दिया अभी आप सुन रहे थे राम की कहानी कुबड़ा धोबी वाचक स्वर भारती परिमल